देवी भागवत छठा स्कंध वृत्तासुर के द्वारा इंद्र की पराजय आ जाए जी कहते हैं राजन वृत्तासुर ने जब पिता की ये बातें सुनी तब पिता जी से आज्ञा लेकर उसने सहर्ष तपस्या के लिए प्रस्थान कर दिया वह गंधमादन पर्वत पर पहुंचा वहां पुण्य सलीला गंगा जी बह रही थी स्नान करके उसने कुश का आसन बिछाया और शांत चित्त होकर वह उस पर बैठ गया उसने अन्न और जल का बिल्कुल परित्याग कर दिया योगाभ्यास में उसकी वृत्ति एक निष्ठ हो गई स्थिर आसन पर बैठकर वह निरंतर ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगा वृत्ता तपस्या कर रहा है यह जानकर इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए उन्होंने तप में विघ्न उपस्थित करने के लिए गंधर्वों को भेजा यक्ष पन्नब सर्प खनर विद्याधर अपसराए तथा तो अन्य भी अनेक प्रकार के देवदूत इंद्र की प्रेरणा से वहां पहुंचे सभी माया के जानकार से तपस्या नष्ट करने के लिए उन्होंने समय पर अपना कार्य सिद्ध करने के लिए चित्त एकाग्र करके तपस्या कर रहा था उसे देख कर विघ्न उपस्थित करने के विचार से गए हुए देवता निराश होकर वापस लौट आए तपस्या के सौ वर्ष पूर्ण होने पर लोकपितामह ब्रह्मा जी हंस पर बैठे हुए तुरंत वहां पधारे आकर उन्होंने कहा त्वस्टानंदन शांत रहो अब ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है वर मांगो मैं तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ तब करते हुए तुम अत्यंत दुर्बल हो गए हो यह देखकर अब मैं परम संतुष्ट हूँ तुम्हारा कल्याण हो अपना अभिष्ट वर मांग लो व्यास जी कहते हैं ब्रह्मा जी जगत के अद्वैत करता है वृद्धासुर के समक्ष उन्होंने जो अत्यंत विशद वाणी कही वह अमृत के समान मधुर थी उसे सुनकर वृद्धा ने तपस्या का साधन बंद कर दिया और वह अविलंब उठकर सामने खड़ा हो गया उस समय हर्ष के उद्रेक से उसके नेत्र आंसुओं से भर गए थे वह दोनों हाथ जोड़े नम्रता पूर्वक मस्तक झुकाकर ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया नम्रता के कारण उसका शरीर झुका हुआ था फिर वरदाता ब्रह्मा जी से जो तपस्या से परम संतुष्ट थे अत्यंत गदगद गदगदाणी में कहने लगा प्रभु आज आपका अत्यंत दुर्लभ दर्शन मिल जाने से मुझे संपूर्ण देवताओं का पद प्राप्त हो गया किंतु नाथ मेरा प्रविध मन एक बड़ी कठिन अभिलाषा से युक्त है कमलासन उस अभिलाषा को मैं निवेदन करता हूं यद्यपि आपसे कोई भाव छिपा नहीं है मैं चाहता हूँ भगवान लोहे अथवा काठ से बने हुए सूखे एवं भी तथा इनके सिवा अन्य भी किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से मेरी मृत्यु न हो सके मेरा पराक्रम सदा बढ़ता रहे जिससे परम बलशाली देवता युद्ध में मुझे कभी जीत न सके व्यास जी कहते हैं राजन मृत्यु के इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी उसके प्रति बोले वस्त्र उठो तुम्हारा कल्याण हो जाओ तुम्हारी अभिलाषा सदा सफल रहेगी सूखे गीले अस्त्र शस्त्र से तथा तो किसी कठोर पदार्थ आज से तुम्हारा मरण नहीं हो सकेगा मेरी यह बात अमित है वृत्तासुर को जो वर देकर ब्रह्मा जी स्वलोक में पधार गए वर पा जाने पर वृत्तासुर के हर्ष की सीमा न रही वह अपने घर लौट गया उस महान मेधावी दैत्य ने अपने पिता त्वष्टा के सामने ब्रह्मा जी से वर पाने की बात स्पष्ट कर दी वर युक्त पुत्र को पाकर परम प्रसन्न हो गए उन्होंने इससे कहा, तुम्हारा कल्याण हो अब मेरे शत्रु इंद्र अबी है लो तदन युद्ध में विजय होने के पश्चात स्वर्ग का शासन सूत्र भी तुम्हारे हाथ में रहना परम आवश्यक है बेटा पुत्र वध से उत्पन्न हुए मेरे अपार दुख को दूर करने में तुम तत्पर हो जाओ पिता के जीवित रहते उनकी आज्ञा का पालन करें, मृत्यु होने पर भूरि भोजन करावे मृत्यु दिवस पर बहुसंख्यक ब्राह्मणों को भोजन करावे और फिर गया में जाकर पिंड दान करे इस तीन कर्मों से पुत्र की पुत्रता सार्थक होती है जीवितो वाक्य करणात् भूरि भोजनात्याम पिंडदानात चिभी पुत्र से पुत्रता अत अतएव बेटा मेरा घोर संताप शांत करना तुम्हारा परम कर्तव्य है क्योंकि मेरे चित्र से त्रिशिर कभी भी दूर नहीं हो पाता वह मेरा पुत्र सुशील सत्यवादी तपस्वी और वेद का अद्वितीय जानकार था उस बेचारे निरपराधी पुत्र को कलुषित विचार वाले इंद्र ने मार डाला